धर्म प्रेमी सज्जनों वंदनी मातृशक्ति कठोपनिषद की कथा में हम यमाचार्य और नचिकेता के संवाद के द्वारा बहुत से आध्यात्मिक विषयों को समझने का प्रयास कर रहे हैं यमाचार्य ने जब देख लिया कि नचिकेता इस विद्या को पाने का योग्य अधिकारी है तो उसको उन्होंने उस ब्रह्म विद्या अध्यात्म विद्या का उपदेश देना प्रारंभ किया और बीच बीच में उसकी प्रशंसा भी करते जा रहे हैं क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि जो कार्य वो कर रहा है जिस मार्ग पर वो चल रहा है जिस विधि को अपना रहा है उसके विषय में जब उससे बड़े लोग जो सम्माननीय लोग हैं वह उसको उचित ठहराने लगते हैं प्रशंसा करने लगते हैं तो उसको अपने कार्य पर और अधिक दृढ़ विश्वास हो जाता है वो समझता है कि अब मैं ये ठीक ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से जो बड़े लोग हैं बुद्धिमान लोग हैं उन्होंने भी इसका अनुमोदन कर दिया है अब क्योंकि उसके सामने बहुत सारे प्रलोभन दिए गए बहुत सारी कामनाएं उसके सामने उपस्थित की गईं और वह किसी में भी नहीं उलझा तो इस बात की वह प्रशंसा कर रहे हैं यमाचार्य हमने पीछे प्रथम वल्ली प्रथम अध्याय की जो वल्ली है उसके दस श्लोक देख लिए थे आज ग्यारहवा श्लोक चलेगा कामश्या जगत प्रतिष्ठा क्रतोरानंत्यम अभय से पारम स्तोमम महद उगा प्रतिष्ठा दृष्टवा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यसाक्षी यमाचार्य नचिकेता से कह रहे हैं कि मैंने तेरे सामने बहुत सारे सांसारिक पदार्थ देने के लिए वचन दिया था और तू उन सबको प्राप्त कर सकता था तुझे पूर्ण अवसर था लेकिन तूने कामस्य आपतिम उन कामनाओं की प्राप्ति को इस श्लोक के अंत में जो शब्द आ रहा है अत्यस्राक्षी ही ये सभी के साथ जोड़ेंगे सारे शब्दों के साथ में अत्यस्राक्षी का अर्थ हुआ तूने त्याग दिया उनको छोड़ दिया तो कामस्य आपतिम जो भी कामनाएं तेरे सामने मैंने उपस्थित की उन सबको तू ने त्याग दिया छोड़ दिया कामस्य आपतिम अत्यसराक्षी है और तू उन सारे वस्तुओं को प्राप्त करके बहुत सारे संसार में प्रतिष्ठा को पा सकता था क्योंकि वैभव धन धान्य से ऐश्वर्य से परिपूर्ण व्यक्ति का लोग समाज में सम्मान करते हैं अच्छी दृष्टि से उसको देखते हैं वह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है लेकिन तूने वहन नहीं किया तो जगत प्रतिष्ठां संसार में तेरी जो प्रतिष्ठा हो सकती थी उस प्रतिष्ठा को भी तूने छोड़ दिया अब ये उसकी प्रशंसा की जा रही है ये उसकी निंदा नहीं की जा रही तूने कामनाओं को भी छोड़ दिया तूने अन्य लोगों के द्वारा प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा को भी छोड़ दिया और क्रतोह अनंत्यम जो विभिन्न प्रकार के दूसरे वर्ग के रूप में दूसरे वर्ग का जो उत्तर दिया था यमाचार्य ने उसमें अनेक प्रकार के यज्ञ उसको बताए थे जो कि यज्ञ सांसारिक वैभव की प्राप्ति के लिए परलोक में सुख मिलेगा इस आशा को लेकर के किए जाने वाले यज्ञ उनका जो फल मिलता तूने उन सबको भी त्याग दिया तूने उनको भी स्वीकार नहीं किया क्रतोरानंत्यम क्या फल मिलता उनका कि अभय पारम पारंभ द्वितीय वर्ग के उत्तर में उन्होंने कहा था कि स्वर्ग लोके न भयम किंच न तत्र तव न जरया विभिति अर्थात तो उस स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं है तो अभय पारम जो अभय का अभय से भी परे है उस कर्तु के फल को भी तूने त्याग दिया और बहुत सारे लोग तेरे पास वैभव को देख करके तेरी स्तुति करते तेरी प्रशंसा करते तुझे अपने साथ बुलाते जगह जगह तेरा सम्मान करते तो स्तोमम महत अर्थात बहुत सारी स्तुतियाँ जो संसार के द्वारा तुझे प्राप्त होनी थी उनको भी तूने छोड़ दिया फिर कहा आगे उरुगायम प्रतिष्ठाम उरु कहते हैं बहुत अत्यंत वेद में वेदमय अनेक बार मंत्रों में शब्द आता है परमात्मा को भी उरुगायम गायम उरु शब्द से कहा गया है अनेक मंत्रों में तो उरु का अर्थ है बहुत और गाय का अर्थ है स्तुति किया जाने वाला बहुतों के द्वारा जिसकी चर्चाएं की जाती हैं जिसके विषय में लोग विचार करते हैं जिसका बार बार नाम लेते हैं अर्थात जो प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेता है बहुत लोग जिसको चाहते हैं तो उर् प्रतिष्ठाम बहुतों के द्वारा प्राप्त होने योग्य उस प्रतिष्ठा को स्तुति को तूने त्याग दिया महादुर्गाम प्रतिष्ठाम और तूने कैसे त्यागा तूने कौन सी विधि अपनाई तूने अपने मन पर नियंत्रण कैसे किया क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में कब जब प्रलोभन किसी के सामने आते हैं सामान्य प्रलोभनों में ही व्यक्ति बहक जाता है पथ भ्रष्ट हो जाता है अपने सारे नियम संकल्प कानून सब भूल जाता है लेकिन तूने तो अपने पर नियंत्रण रखा तो कैसे रख पाया तो कहा धृष्टा द्रित, धृत्या धीरा उसको धीर शब्द से कहा और धीर कहते हैं जिसके अंदर धारणावती बुद्धि होती है और उसी के लिए शब्द दिया इसमें धृत्या धृति ये तीन शब्द आते हैं आयुर्वेद आयुर्वेद में भी दिए हुए हैं ये कि धी धृति और स्मृति तो धी तो हो गया हमारी समझने की शक्ति हम जिस बुद्धि से किसी विषय को जानते हैं निश्चय करते हैं समझते हैं तो ज्ञान ग्रहण करने की जो शक्ति है उसे कहते हैं धी और उस जिस ज्ञान को हमने ग्रहण किया है उसको अपने अंदर हम रोके रहें उसको अपने जीवन में उतारें उसको अपने अंदर से निकलने न दें तो ये जो रोकने की शक्ति है जिसको धारणा शक्ति कहते हैं धारणा माने धारण करने वाली शक्ति उसे कहते हैं धृति तो तूने धृति के द्वारा क्योंकि प्रलोभन आए लेकिन तेरा जो संकल्प था उस संकल्प को उस वर मांगने जो तूने वर मांगा था तीसरा उस बात को तूने याद रखा उसको धारण किए रहा और अन्य प्रलोभन आने पर भी अपने संकल्प से नहीं डिगा तो धृत्या धीरह नचिकेत अत्यस राक्षी ही हे नचिकेता तूने इतने सारे बड़े बड़े चमत्कार किए जबकि सामान्य व्यक्ति बहक जाता है तू तो बच्चा है लेकिन फिर भी मैं तेरी प्रशंसा कर रहा हूं कि तेरे अंदर अध्यात्म की बहुत अत्यधिक पिपाशा है बहुत प्यासा है तू अधत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसलिए तू उसका पूर्ण अधिकारी है अब आगे क्योंकि जो नचिकेता का संकल्प था कि मैं उस परम तत्व को जानूंगा मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है मैं इन सब बातों को जानूंगा और ये सारी बातें जब तक हम परमात्मा को नहीं समझ पाते उसके कार्यों को नहीं जान पाते वह हमारे साथ कौन कौन से उपकार करता है जब तक ये नहीं जान पाते और कैसे उसकी प्राप्ति होती है वह कहाँ रहता है ये सारी बातें जब तक हम नहीं जान पाएंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को और स्वयं अपने विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तो आगे यमाचार्य कहते हैं कि तम दुर्दर्शम गूढ़ अनुप्रविष्टम गुहा गहवरे पुराणम अध्यात्म योगाधी गमेन देव मीरो धीरो शोको जहाति अर्थात वह ईश्वर कैसा है तम उस ईश्वर को कैसा है वो दुर्दर्शम दूरदर्शक का तात्पर्य है जिसको बहुत कठिनता से जाना जाए क्योंकि परमात्मा इतना सुलभ नहीं है सबके लिए बहुत से पदार्थ हर किसी के लिए सुलभ होते हैं जैसे जल है वायु है भोज्य पदार्थ हैं ये प्रायः सबको मिल जाते हैं लेकिन वह परमात्मा ऐसे इतने सामान्य रूप से वह प्राप्त होने योग्य नहीं है वह दूर दर्श है दर्श माने दर्शनीय और दूर लगा देते हैं तो बहुत कठिनता से जैसे आपने दुर्ग शब्द सुना होगा दुर्ग को कहते हैं किले के लिए तो किला दुर्ग वो भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य होता है क्योंकि शत्रु जब आक्रमण करता है तो किले पर यू ही नहीं चढ़ जाता वो बहुत संघर्ष करना होगा उसके लिए तो ऐसे ही परमात्मा भी दुर्दर्श है तम दुर्दर्शम और गूढ़म वह छिपा हुआ है हम अन्य सारी वस्तुओं को अन्य सारे विषयों को अपने इंद्रियों से बड़ी सरलता से जान लेते हैं इंद्रियों से नहीं जाना जाए तो अन्य साधन अपना करके कुछ कुछ उनसे भी प्रयास कर लेते हैं कुछ अनुमान प्रमाण से जान लेते हैं कुछ शब्द प्रमाण से जान लेते हैं लेकिन वह परमात्मा बहुत गूढ़ है छिपा हुआ है रहस्यपूर्ण है और अनुप्रविष्टम प्रत्येक वस्तु के अंदर प्रविष्ट है घुसा हुआ है में व्यापक है और प्राप्ति उसकी कहा होगी तो कहा गुहातम वह गुहा में छिपा हुआ है और गुहा किसे कहते हैं गुहा बहुत मंत्रों में आता है ये शब्द है वे निहितम गुहा यत्र यमती एकडम तस्म निदम संच विचय सर्व स ओतः प्रोत विभुः प्रजासु तो गुहा उस स्थान का नाम है जहाँ स्वयं जीवात्मा रहता है हृदय रूपी गुहा उस हृदय रूपी गुहा में जहाँ स्वयं जीव निवास कर रहा है वहाँ वह, वह परमात्मा हित है निहित है छिपा हुआ है वहाँ विद्यमान है गुहा हितम और बाहर भी सर्वत्र विद्यमान है आगे कहा गहवरिष्ठम गहवर कहते हैं गड्ढे के लिए गुफाओं के लिए अर्थात जहां कोई जा नहीं पाता ऐसे ऐसे स्थान जिनको हम देख भी नहीं पाते उन सभी स्थानों में वह स्थित है गहवरिष्ठम गुहा हैतम गहवरिष्ठम पुराणम और वह पुराण है पुराण किसे कहते हैं आपने ग्रंथों के विषय में सुना होगा कि पुराण ग्रंथ हैं लेकिन पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन पुराना हम पुराना शब्द का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा निंदनीय अर्थ में ले लेते हैं कि ये तो बहुत पुरानी चीज है हमें तो नई चाहिए तो परमात्मा तो पुराना है आपको चाहिए तो ले लीजिए तो पुराणम प्राचीन अर्थात सनातन है सदा से रहने वाला है अनादि है आ कारण है क्योंकि सनातन का भी यही अर्थ है सना कहते हैं प्राचीन और तन माने होने वाला सनातन पुरातन भी कह सकते हैं जो बहुत पहले से है अर्थात जिसका कोई आदि समय नहीं है कोई प्रारंभ नहीं है जिसका तो ऐसा वह पुराणम पुराण है गुहा हितम गिष्ठम पुराणम कैसे प्राप्त होगा अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा आध्यात्म योग योग योग माने मेल लेकिन कैसा मेल कि अध्यात्म योग अंदर आत्मा के मेल हम परमात्मा को कभी कभी बाहर भी ढूंढना चाहते हैं क्योंकि जब देखते हैं सत्संग में सुनते हैं शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वहां तो कहा है कि अंदर भी है और बाहर भी है सर्वत्र विद्यमान है तो अंदर ढूंढने में तो उसको परेशानी हो रही है संघर्ष करना हो रहा है तो सोचते हैं चलो बाहरी ढूंढ लेते हैं बाहर मिल जाएगा लेकिन उसके साथ योग उस परमात्मा के साथ मेल उसका साक्षात्कार कहा होता है तो यमाचार्य क्या कह रहे हैं अध्यात्म अध्यात्म का अर्थ क्या होता है आत्मा के अंदर अधिमने अंदर और आत्म अर्थात आत्मा आत्मा के अंदर उसका योग होता है बाहर नहीं हो सकता हम बाहर कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हाँ परमात्मा के कार्यों को तो बाहर हम देख सकते हैं जान सकते हैं सारे संसार को उसने उत्पन्न किया है धारण भी कर रहा है संहार भी करने वाला है इन सब बातों को तो जान सकते हैं बाहर लेकिन उसका साक्षात्कार वो बाहर कभी नहीं होता आध्यात्म तो योगाधिगमे न देवम वो अध्यात्म योग से अधिगम होता है अधिगम माने प्राप्ति उसका साक्षात्कार तो ऐसे उस देव को दिव्य गुणयुक्त परमात्मा को मत्वा जानकर धीरह जो विद्वान पुरुष है जो धैर्यशाली है जो बुद्धिमान है वह उस परमात्मा को देव को जानकर हर्ष शोक जहाती वह हर्ष और शोक दोनों से रहित हो जाता है आप कहेंगे ये तो बहुत वैसी स्थिति है फिर कि ना सुख रहे और ना दुख रहे जबकि हम सभी सुख को चाहते हैं और सभी सुख की अभिलाषा में सारे प्रयत्न करते हैं सारे जीवन का परिश्रम ही सुख की प्राप्ति के लिए है लेकिन परमात्मा को प्राप्त करके तो हर्ष भी छूट जाएगा हमारे से लेकिन ये हर्ष वो हर्ष है कि जिस हर्ष को आपने प्राप्त तो किया लेकिन अगले ही क्षण समाप्त भी हो गया अर्थात सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति होकर के जो हमें सुख का अनुभव होता है ऐसा सुख उसको क्षणिक कहा है शास्त्रों में और दुख को तो कोई चाहता ही नहीं अर्थात ये अनित्य सुख और दुख इनको वह धीर छोड़ देता है ये छूट जाते हैं उससे उस परमात्मा को जानकर तो धीरो हर्ष शोकव जहाती इस तरह से इन्होंने अभी सामान्य परमात्मा का परिचय कराया है आगे और विषय बढ़ाते हैं क्योंकि जब इतना नचिकेता के लिए यमाचार्य ने परमात्मा के विषय में कुछ संक्षिप्त परिचय दिया तो एता एकुत् समपरिगृह मर्त्य प्रभ्रीय धर्म्यम अनुम एतम आप्य एता छ्रुत्वा यह सुनकर अर्थात यमाचार्य कह रहे हैं कि ये जो परमात्मा के विषय में जो जानकारियां दी जाती हैं विभिन्न शास्त्रों में जिसका वर्णन है तो यह सुनकर ए तत्त और सुनकर ही नहीं समरिगृह अच्छी प्रकार से उसको ग्रहण करके क्योंकि सुनना और ग्रहण करना इसमें बहुत अंतर है हम सुनते तो बहुत कुछ हैं लेकिन ग्रहण किसे कहते हैं ग्रहण कहते हैं पकड़ने के लिए ग्रहण का अर्थ हो गया पकड़ना और पकड़ना भी ऐसा नहीं चारों ओर से परी और चारों ओर से इतना मात्र कहकर के भी बात समाप्त नहीं हो जाती उसमें सम और लगाया अच्छी प्रकार से चारों ओर से पकड़ करके सुन लिया हमने और सुन के उसकी अपनी बुद्धि में अपने आत्मा में उसको धारण करना है जिससे कि हमारा जीवन वैसा ही बनने लगे हमारे जीवन में वह ज्ञान घटित होना चाहिए तो ये छ्रुता संपरिग्रह मर्त्य मर्त्य अर्थात मनुष्य मनुष्य उस परमात्मा के ज्ञान को सुनकर और अच्छी प्रकार से उसको ग्रहण करके संपरिग्रही अब ग्रहण करने के बाद क्या करना है क्योंकि होता ऐसा है जब कोई विद्वान किसी शास्त्र की रचना करता है तो जितना उसने जाना है जितना उसके पास ज्ञान है उसका थोड़ा ही अंश वह अपने शास्त्र में लिख पाता है अब उस शास्त्र को पढ़ करके कोई दूसरे को बता रहा है जैसे गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं तो शास्त्र को पढ़ करके जितना गुरु ने जाना अब वह जब अपने शिष्यों को बताएगा तो जितना उसने जाना उसका भी बहुत थोड़ा सा अंश बता पाता है अर्थात भाषा हमारे अंदर विद्यमान सारे ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकती तो बहुत थोड़ा बताने वाला बता पाएगा अब जितना बताने वाले ने बताया है सुनने वाला उससे भी कम सुन पाएगा अर्थात कहना ये चाह रहे हैं कि ज्ञान जो वेदों से चला आ रहा है हम तक पहुंचता है जब तो बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है तो करना क्या है फिर हमें तो हमें उसको बढ़ाना होता है अपने अंदर हमें पूर्ति करनी होती है जैसे जहां विद्युत का उत्पादन होता है वहां से उत्पादन होकर के जब विद्युत तारों के माध्यम से आगे को बढ़ाई जाती है भेजी जाती है तो जितनी वहां से चलती है उतनी नहीं पहुंच पाती क्षीण होती रहती है ऐसे ही यह ज्ञान हम जब शास्त्रों से या किसी को सुनकर के ग्रहण करते हैं तो पूरा नहीं ग्रहण कर पाते इसलिए आगे कहा कि सम संपरिवृह मर्त्यह प्रवृह उसको प्रकर्ष रूप से बढ़ा करके वृद्धि करके उसकी प्रवृह माने अच्छी प्रकार से उसको बढ़ाना है हमें अपने अंदर और बढ़ता तभी है हम जब चिंतन उस पर अपना प्रारंभ कर देते हैं सुन करके ही संतुष्ट होकर के नहीं बैठ जाते तो अनुम यह अनु अर्थात ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है और धर्म्यम धर्म को प्राप्त कराने वाला है ऐसे उस ज्ञान को प्राप्त करके स मोदते मोद नियम ही लब विवृतम सदम नचिकेत सम मन स वह मनुष्य जो इस ज्ञान को पाकर के अपने अंदर बढ़ा लेता है उसकी वृद्धि कर लेता है तो मोद नियम ही लब्धवा वह उस आनंद देने वाले परमात्मा को प्राप्त करके जो सबको आनंद देने वाला है जो मोदनीय है अर्थात परमात्मा सदा आनंद ही देता है उस मोदनीय परमात्मा को प्राप्त करके मोदते वह भी आनंदित हो जाता है और यह वाक्य कई बार सुना ही होगा आपने कि रसम ही एव अयम लब आनंदी भवती। रसो वैस परमात्मा रस है आनंद है उस आनंद को मोदनीय परमात्मा को प्राप्त करके वह मनुष्य भी अपने ज्ञान की वृद्धि करके आनंद को प्राप्त करता है स मोदते मोदनीयम ही लब्धवा और साथ में फिर नचिकेता को के तु अधिकारी है यह बताने के लिए फिर एक उन्होंने शब्द बोला कि विवृतम सदम नचिकेत सम्मे वो ये बता रहे हैं कि मैं नचिकेता को किस रूप में मान रहा हूं अब यहां तक मैंने पूरा परीक्षण किया है लेकिन अब मैं नचिकेत नचिकेता को क्या समझ पा रहा हूं तो कह रहे हैं विवृतम सद्म।, सद्म कहते हैं घर जहां कोई रहता है और विवृत कहते हैं खुला हुआ ऐसा घर जिसके दरवाजे खुले हुए हैं बंद नहीं है परमात्मा का जो सदम है जो उसके रहने का स्थान है हमारा हृदय रूपी गुहा तो नचकेता के यही कह रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूं कि तेरा वह घर जहां परमात्मा रह रहा है तेरे अंदर विद्यमान वह सदम विवृतम खुल चुका है खुला हुआ है अर्थात सीधा तेरे अंदर वह ज्ञान प्रवेश कर सकता है और वैसे तो परमात्मा अपने घर का द्वार प्रत्येक जीवात्मा के लिए सदा ही खुला रखता है लेकिन हमारी अज्ञान से आवृत यह दृष्टि अंधकार से आवृत यह दृष्टि उस द्वार को उस दरवाजे को देख नहीं पाती और यमाचार्य कह रहे हैं कि मैं ऐसा आप देख रहा हूँ कि तूने उस द्वार को खोल भी लिया है और उस द्वार को तू देख भी रहा है जान भी रहा है तो विवृतम सदम नचकेत मन्ये। अब नचकेता आगे एक और प्रश्न करता है कि आपने मेरी प्रशंसा भी बहुत कर ली ठीक है क्योंकि किसी का परीक्षण करने वाला व्यक्ति अधिकारी है या नहीं है इस बात को जानने के लिए अनेक मापदंड अपनाता है तो उन्होंने पहला मापदंड तो यह अपना लिया था यमाचार्य ने देख ही लिया कि बहुत सारे प्रलोभन इसको देकर के देख लिए इसको बच्चे को थोड़ा रोक लो आवाज ज्यादा होती है तो उसको देखा कि बहुत सारे प्रलोभन देने पर भी यह बहकावे में नहीं आया अर्थात वित्त पुतषणा इनसे यह ग्रस्त नहीं है लेकिन एक बहुत भयंकर ईष्णा जो ऐसे सामान्य रूप से हमारे अंदर से नहीं निकल पाती वो कौन सी है लोक ख्याति की इच्छा प्रसिद्धि की इच्छा यश और कीर्ति की इच्छा और जो जो हमारी आयु बढ़ती है त्यों त्यों ये और अधिक बढ़ जाती है आप किसी बच्चे का अपमान करते हैं छोटा मोटा वो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा लेकिन बड़े का अपमान करेंगे तो तो जो जो हम बड़े होते हैं त्यों त्यों लोकष्णा बढ़ती ही जाती है तो यहाँ यमाचार्य ने उसकी लोकैष्णा उसके अंदर है या नहीं है इसकी भी परीक्षा की और इसकी परीक्षा करते हुए ही उन्होंने कहा था कि तूने क्यों त्याग दिया ये सारे जो पदार्थ मैं तुझे दे रहा था संसार में तेरा सम्मान होता लोग तेरा नाम लेते तेरी स्तुति करते तेरी प्रतिष्ठा करते तेरी तेरा यश और कीर्ति फैलती लेकिन तूने तो सब छोड़ दिया और ये कहकर के भी उन्होंने देखा कि नचिकेता अब भी विचलित नहीं हो रहा है अर्थात उस यश और यश के प्रति उस कीर्ति के प्रति उसका कोई रुझान नहीं है कोई झुकाव नहीं है उसने लेष मात्र भी उसमें ऐसा पछतावा नहीं माना कि हाँ ये मैंने छोड़ दिया ये तो अच्छा नहीं किया चलो अब मैं उसको प्राप्त करूंगा यश और कीर्ति को ऐसा नहीं कहा उसने तो इसलिए अब नचिकेता फिर आगे उनसे प्रश्न कर रहा है कि अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र धर्मात् अधर्मात् अन्य धर्मात्धर्मात् अस्मात्ताकता अन्य भूताच्च भव्याच्च यश्यसी तद्वद यमाचारी से कह रहे हैं नचिकेता कि वह परमात्मा जिसके विषय में अभी आपने कुछ देर पहले थोड़ा सा वर्णन किया था वह धर्म से और अधर्म से अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् वह धर्म से भी परे है और अधर्म से भी परे है अधर्म से परे है यह तो बात सहज में समझ में आती है लेकिन यहां तो कह रहे हैं वह धर्म से भी परे है अर्थात परमात्मा धर्म से भी परे है और हम सब धार्मिक बनना चाहते हैं धर्म की बहुत प्रशंसा करते हैं और जिस परमात्मा को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं जानना चाह रहे हैं वह तो धर्म से भी परे है लेकिन यहां धर्म का अर्थ है पुण्य कर्म, क्योंकि साथ में अधर्म जो आ रहा है उसको पाप कर्म कहते हैं तो उसके साथ में जो शब्द आएगा वो पुण्यकर्म ही अर्थ होगा उसका वह पुण्य कर्म और पाप कर्म से परे है परमात्मा न पुण्य कर्म करता है न पाप कर्म करता है फिर कौन सा कर्म करता है परमात्मा जितना भी करता है वो तो पुण्य ही होना चाहिए अच्छा काम करता है हमारे साथ में हमारे लिए जितना भी कार्य किया है संसार में उसने वो तो पुण्य की श्रेणी में आना चाहिए लेकिन शास्त्रों में पुण्य शब्द एक पारिभाषिक शब्द है और यहां पुण्य का अर्थ होता है ऐसे सकाम कर्म जो कि संसार के सुख को दिलाने वाले होते हैं जिन कर्मों को करते समय हमारे अंदर कोई कामना होती है हम अपना वैभव चाहते हैं हम आगे का जीवन अच्छा हो हमारा ऐसा चाहते हैं तो इन कामनाओं को लेकर के किए जाने वाले कर्म वह पुण्य कर्म कहलाते हैं उनको लोक में निंदनीय नहीं माना गया है क्योंकि उन कर्मों को करके हम अपने मन को कुछ शुद्ध भी करते हैं और उन्नति के अधिक अवसर उन कर्मों के फल के रूप में प्राप्त भी करते हैं क्योंकि उन्नति के अवसर यूं तो नहीं मिल जाएंगे हमें हमारी उन्नति हो जाए ये ऐसे ही नहीं हो जाती जब तक हमारे पुण्य कर्म संग्रहित नहीं होंगे हमारे पास में तब तक उन्नति के अवसर भी हमें जीवन में नहीं मिल पाते तो उन अवसरों को प्राप्त करने में पुण्यकर्म काम आते हैं इसलिए उनको भी समाज में अच्छा माना गया है लेकिन परमात्मा किसी कामना को लेकर के कोई कर्म नहीं करता करता तो अच्छा कर्म ही है वो लेकिन ऐसा कर्म नहीं कर रहा है कि जिसका उसको आगे फल भी फल की कामना हो रही है कि मुझे कोई फल मिल जाए क्योंकि मैं जीवात्मा का उपकार कर रहा हूं ऐसा नहीं है तो इस प्रकार से वह धर्म अधर्म पाप और पुण्य इन दोनों से भी परे है अन्यत्र धर्मात् अधर्मात् और अन्यत्र अन्यत्रस्मात्ताकृतात् क्रिता कृत क्रित और अकृत कृत कहते हैं बनी हुई वस्तु जिसको किया गया है जिसको बनाया गया है अर्थात उत्पन्न पदार्थ तो जितने भी संसार में उत्पन्न पदार्थ हैं जिनका निर्माण हुआ है परमात्मा उनसे भी पृथक है उनसे अलग है उनमें व्यापक होते हुए भी उनसे पृथक है तो अन्यत्र अस्मात्तात् और अकृतात् तो कृत तो हो गए बने हुए और अकृत किसे कहेंगे जो बना हुआ नहीं है अर्थात कारण मूल प्रकृति प्रकृति कैसी है अकृत और संसार कैसा है कृत तो परमात्मा ना तो ये संसार है और नहीं प्रकृति है कारण भी नहीं है परमात्मा संसार का और संसार उससे बना भी नहीं है अर्थात परमात्मा का संसार कार्य भी नहीं है न त्य करण च विद्य उससे कुछ बना भी नहीं है और वह परमात्मा भी किसी से नहीं बना है तो कृत अकृत दोनों से परे है वो अन्यत्र अस्मात्ता कृतात और अन्यत्र भूताच भव्याच्च भूत कहते हैं जो पहले थे लेकिन अब नहीं हैं तो जो पदार्थ संसार में पहले थे और वर्तमान में नहीं हैं परमात्मा उनसे भी परे हैं और भव्याच जो अभी उत्पन्न हुए ही नहीं हैं आगे चलकर के होंगे परमात्मा उनसे भी परे है इसका एक दूसरा अर्थ भी है के भूत कहते हैं जो पहले था लेकिन अब नहीं है अर्थात परमात्मा ऐसा भी नहीं है कि पहले था और अब नहीं है क्योंकि वह नित्य है और यूं भी नहीं कह सकते कि परमात्मा इस समय नहीं है आगे चल करके होगा वह सदा रहने वाला है तो अन्यत्र भूताच्य भव्याच्य तो छह प्रकार की बातें बताई इसमें कि जो धर्म और अधर्म से परे है जो कृत और अकृत से परि है और जो भूत और भव्य अर्थात भविष्यत से भी परी है उस परमात्मा के विषय में हे नचिकेता हे, हे यमाचार्य उस परमात्मा के विषय में आप यत् आप जो कुछ भी जानते हैं जितना भी जानते हैं क्योंकि आप जो अन्य बातें बता रहे हैं मेरी प्रशंसा भी कर रहे हैं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है आप तो केवल उस परमात्मा के विषय में जितना भी जानते हैं जो इन सारी विशेषताओं से युक्त है उसको तदव उसको बताइए मुझे और कुछ भी नहीं सुनना है तो इतना सुनकर के यमाचारी यमाचार्य अब विस्तार तो बाद में करेंगे वो लेकिन उस परमात्मा का वर्णन किन किन शास्त्रों में क्योंकि वर्णन तो बहुत सारे आते हैं शास्त्रों में अनेक प्रकार के लेकिन उन सब शास्त्रों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है तो अगले श्लोक में कहते हैं और ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है आप सबने अनेकों बार सुना भी होगा कि सर्वे वेदा यद पदम आमनती तपानसी सर्वाणी चीज यदि क्षंत ब्रह्मचर्य चरंती तत् पदम संग्रहेण ब्रवीमी ओम इतना सर्वे वेदा एक वेद नहीं सारे वेद कितने हैं वेद चार चार, सारे वेद और सारे वेद के भी सारे मंत्र और सारे मंत्र कितने हैं बीस हजार तीन सौ उनासी अर्थात ऋग्वेद के दस हजार पांच सौ बावन मंत्र यजुर्वेद के उन्नीस सौ पचहत्तर मंत्र सामवेद के अठारह मंत्र और अथर्वेद के 5977 मंत्र ये सारे के सारे मंत्र सर्वे वेदा यत पदम आमनंती जिस पद को बार बार कह रहे हैं आमनंती का अर्थ होता है बार बार कहना एक बार कहने में तो वदति आ जाएगा वदंती कह सकते थे लेकिन यहां एक बार की बात नहीं है क्योंकि सारे मंत्र जब उसी को कह रहे हैं तो जितने मंत्र उतनी ही बार कथन हुआ तो आमनंती ये जो शब्द आता है ये अभ्यास करने अर्थ में आता है धातु ही है इसकी मना अभ्यासे तो सारे वेद सारे मंत्र जिसका बार बार अभ्यास कर रहे हैं बार बार उसी का संकेत कर रहे हैं और यहां पर पद शब्द से कहा गया परमात्मा के लिए तो पद किसे कहते हैं पद कहते हैं जो प्राप्त होने योग्य होता है लोक में भी हम पद शब्द का व्यवहार करते हैं कि वह कौन से पद पर कार्यरत है किसी के विषय में पूछते हैं अपना अपना लोग पद बताते हैं कि मेरा ये पद है मेरा ये पद है तो क्यों है पद उसको भी प्राप्त किया गया है उस स्थान को चाहे किसी संस्था में है या किसी कंपनी में कहीं पर भी तो परमात्मा पद है वह प्राप्त होने योग्य है विष्णो कर्माण पश्यत नई सदा पश्यूर तद्विष्णो परम पदम तद्विष्णो परमं पदम सदा पश्य सूरय दिवीव चक्षुराततम वह परम पद कहा गया है पद तो बहुत हैं प्राप्त तो होने योग्य तो बहुत सारी वस्तुएं हैं लेकिन वह सबसे श्रेष्ठ है प्राप्त तो होने योग्य है तो सर्वे वेदा यद पदम आमनती और तपानसी सर्वाणी च यदवदी सारे तप सारे अनुष्ठान जो भी मनुष्य साधक योगी लोग किया करते हैं वो सारी तपस्याएं वह क्यों हो रही हैं वह उसी को प्राप्त करने के लिए हो रही हैं। तपान सी सर्वाणी च यदवदंती लेकिन तप शास्त्रीय तप को तप कहा जाता है महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में तप शब्द को लिया और उसकी महर्षि व्यास व्याख्या करते हुए कहते हैं उन्होंने कहा कि तपो द्वंद्व सहनम द्वंद्व का सहन करना लेकिन द्वंद्व का सहन किस काम के लिए करें हम हम कष्टों को क्या करने के लिए क्या प्राप्त करने के लिए सहें तो कहा धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी कर्म हैं उन कर्मों को करते समय जो बाधाएं हमारे सामने आती हैं जो द्वंद्वात्मक स्थितियां बनती हैं उन सबको सहन करना ये तप कहलाता है तो तपान से सर्वाणी से यद आगे कहा यदि तो ब्रह्मचर्य चरन्ति और जिसकी कामना करते हुए जिसकी इच्छा करते हुए सभी लोग ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, हैं? कठोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं उस परमात्मा को चाह रहे हैं इसलिए यदि क्षण तो ब्रह्मचर्य चरंती तत् पदम वह पद तेरे लिए यमाचारी कहते हैं वह पद में तेरे लिए ब्रवीमी बता रहा हूं वो क्या है ओम इति तत् वह ओम है उसका नाम ओम है ये नाम बताया है अभी व्याख्याएं तो आगे आती रहेंगी अभी क्योंकि जिस तत्व की वो व्याख्या करने जा रहे हैं तो पहले उसका नाम बताया जाता है यह शैली होती है हम भी जब किसी का वर्णन करेंगे किसी पदार्थ के गुणधर्म किसी को बताएंगे किसी स्थान के विषय में चर्चा करेंगे तो पहले वहां का नाम बोलेंगे तो उस परमात्मा का सर्वोत्तम निजी नाम और वो भी केवल एक है एक ही नाम है परमात्मा का ओम और ये निज नाम है उसका आप कहेंगे परमात्मा के तो अनंत नाम हैं। परमात्मा के अनंत नाम उसके निज नाम नहीं हैं। वह उसके एक एक गुण एक एक कर्म एक एक स्वभाव को बताने वाले नाम हैं। लेकिन ये संपूर्ण गुण संपूर्ण कर्म और संपूर्ण स्वभाव एक संपूर्ण रूप में परमात्मा को बताने वाला नाम है ओम आप इसका जो भी अर्थ परमात्मा का गुण बोलेंगे कर्म बोलेंगे स्वभाव बोलेंगे वो ओम शब्द का ही अर्थ है और अन्य कोई शब्द बोलेंगे तो वह वा केवल एक विशेषता को बताएगा सबको नहीं अगर आप सर्वव्यापक बोलेंगे तो इसका अर्थ क्या वो दया करता है ये निकल आएगा नहीं निकलेगा लेकिन ऐसा कोई भी अर्थ नहीं है परमात्मा का जो ओम शब्द से न निकले तो एक संपूर्ण रूप में उसका नाम पहले उपस्थित कर दिया नचिकेता के सामने कि वह ओम है और मैं उसी की व्याख्या तेरे सामने करूँगा आगे चल करके और कहते हैं आगे कि एक ति एव अक्षरम ब्रह्म एक ती एव अक्षरम ब्रह्म एक ही एव अक्षरम परम एक ती एव अक्षरम ज्ञावा यो यद इच्छसी तस् तत् थोड़ा प्रलोभन दे रहे हैं अब नचिकेता के लिए परमात्मा को प्राप्त करने की तूने इच्छा प्रकट की है और रुचि जग जाए कहीं बीच में रुचि कम न होने लगे तो परमात्मा की और कुछ विशेषता बता रहे हैं कि एक तद एव अक्षरम ब्रह्म अर्थात यह ब्रह्म है ब्रह्म किसे कहते हैं जो सबसे बड़ा होता है और इसीलिए हम परमात्मा को ब्रह्म कह देते हैं ये कोई नाम नहीं है उसका मैंने कहा ना नाम तो केवल उसका ओम ही है अन्य जितने भी शब्द हैं वो किसी एक धर्म को बताएंगे उसका तो ये सबसे बड़ा होना ये परमात्मा का धर्म है क्योंकि उससे बड़ा कोई है ही नहीं और क्योंकि ये धातु जो आती है ब्रह्म शब्द बनता है उसका अर्थ ही है वृद्धि होना तो कैसा है ये ब्रह्म कहा अक्षरम वह अक्षर है न अक्षरती अक्षरम जिसका कभी क्षरण नहीं होता जिसका कभी विनाश नहीं होता जिसमें से कुछ भी कम नहीं होता उसे कहते हैं हैं अक्षर। क्योंकि बहुत से से लोग मानते कि जीवात्मा तो परमात्मा ही बना हुआ है परमात्मा का, का अंश है ऐसा मान लेते हैं लेकिन वेदांत दर्शन में इसका स्पष्ट निषेध किया गया है वहां अंश शब्द का प्रयोग हुआ भी है लेकिन स्वयं शंकराचार्य ने जिनको कि लोग अद्वैतवादी कहते हैं जिनके विषय में ऐसी मान्यता है कि वह केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है ऐसा मानते हैं लेकिन उन्हीं के किए भाष्य में अनेकों ऐसे वाक्य आएंगे जहाँ स्पष्ट उनके वाक्यों से अर्थ निकलता है कि जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न है तो वेदांत दर्शन में सूत्र आता है कि अंशो नाना व्यपदेशात अन्यथा चापी इसी सूत्र के भाष्य में उन्होंने स्वयं लिखा है कि यहां जो अंश शब्द का प्रयोग किया गया है यह अंश इव अंश हा। अंश के समान होने से अंश कहा है वास्तव में अंश नहीं है क्योंकि चेतनता धर्म दोनों विद्यमान है नित्य होना दोनों में घट रहा है इसलिए अंश उसको कहा गया है लेकिन वैसे परमात्मा अखंड है का कोई भी खंड नहीं होता और अखंड को ही कहते हैं अक्षर एवा ब्रह्म एवा परम और वह वह अक्षर ऐसा नहीं है वह परम है परम सर्वश्रेष्ठ है हम पर या परम शब्द श्रेष्ठ के लिए लगाते हैं जैसे आत्मा शब्द बोलते हैं तो आत्मा तो जीवात्मा भी अर्थ निकलता है उससे लेकिन जीवात्मा से उसको अलग करने के लिए एक शब्द परम और जोड़ देते हैं तो परमात्मा बोलते हैं उसको अर्थात सर्वश्रेष्ठ आत्मा तो ऐसा परम अक्षरम परम और एक ती एव अक्षरम ज्ञाता इस अक्षर को ही जानकर इसमें एवं शब्द लगाया हुआ है सभी शब्दों में एव कहते हैं निर्धारण के लिए अर्थात ही ऐसा ही करने से ऐसा होगा हम किसको को जान करके क्या क्या कर पाएंगे हमारी सारी इच्छाएं किसको जान करके पूरी हो पाएंगी क्योंकि हम तो बहुत कुछ चाहते हैं संसार में तो यमाचार्य कह रहे हैं कि ए तद ही एव अक्षरम ज्ञात्वा इस अक्षर को ही जानकर और किसी को जानकर नहीं इस अक्षर को ही जानकर यो यद इच्छसी जो जो कुछ भी चाहता है तस्य तत्व वह उसका बन जाता है तो और इससे अधिक क्या चाहिए जो कुछ भी हम चाहते हैं हमारी जो भी कामना है वह परमात्मा को जान करके पूरी होती है यो इच्छसि और अनेकों वेद मंत्र ऐसी घोषणा करते हैं तम एव विदित्वा अति मृत्युमेति हमारी सबसे बड़ी कामना कौन सी है आनंद की प्राप्ति की उसको दूसरे शब्दों में कहें कि दुख की निवृत्ति की बात एक ही, ही है और सबसे बड़ा दुख मृत्यु का दुख लेकिन मृत्यु का दुख भी समाप्त तो हो जाता है उसको जानकर तम एवं विदित्वा मृत्यु अत्येति मृत्यु को भी वो लांग जाता है तो एक ती एव अक्षरम ज्ञातवा यो यद इच्छसी तस् तत् एक और लेते हैं श्लोक कि एतद आलंबनम श्रेष्ठम एक परम एक तलंबनम ज्ञावा ब्रह्म लोके महीद आलंबनम श्रेष्ठम आलंबन किसे कहते हैं सहारा हम संसार में सहारा ही तो पकड़ते हैं एक दूसरे का बच्चे माता पिता का सहारा पकड़ते हैं हम बड़े हो जाते हैं तो और अपने से बड़ों का सहारा पकड़ते हैं और ज्यादा बड़े होते हैं तो अन्य हमारे संबंधी इत्यादि पारिवारिक बंधु बांधव या समाज में अन्य बहुत सारे मित्र बनाते हैं लेकिन इतने से भी हमें संतुष्टि नहीं होती तो हम धन का सहारा पकड़ते हैं संसार की वस्तुओं का सहारा पकड़ते हैं संसार के जितने पदार्थ हैं उनका सहारा लेते हैं तो ये सारे सहारे ये सारे आलंबन इनको एक और रख दिया गया और यमाचार्य क्या कह रहे हैं एतद आलम्बनम परम परमात्मा का आलंबन परमात्मा का सहारा ये परम है ये सर्वश्रेष्ठ आलंबन है एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम श्रेष्ठम यह सबसे श्रेष्ठ है और एक तद आलंबनम ज्ञात्वा इस आलंबन को जानकर ही ब्रह्म लोके महयते वह ब्रह्म के लोक में इस परमात्मा के लोक में केवल ये संसार जहां हम रह रहे हैं यहां नहीं हम तो एक मात्र पृथ्वी पर रह रहे हैं पृथ्वी के भी एक भाग में एक खंड में एक अंश में रह रहे हैं और उस पृथ्वी के भी ऊपर विद्यमान अपने शरीर जो परमात्मा के बना परमात्मा ने बनाकर के दिया उसमें रह रहे हैं लेकिन वह परमात्मा का लोक इतना ही नहीं है वह ब्रह्म लोक तो अनंत लोक है और यह जीवात्मा जब उस परमात्मा को जान लेता है तो ब्रह्मलोक के संपूर्ण ब्रह्मलोक में वह महियते महिमा को प्राप्त हो जाता है उसकी महिमा कितनी है एकतावान महिमा अतोजायांश्च पुरुषः, पादोस्य से विश्वाभूताने त्रिपाद्यामृतम दिवी ये सारा हम ब्रह्मांड ले भी लें ये सारी महिमा तो उसका केवल एक भाग है चार भागों में से ये भी एक कथन मात्र है कहने के लिए समझाने के लिए क्योंकि ईश्वर का ऐसे भाग नहीं होता लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि हम जितना भी संसार देख पा रहे हैं या जिसको नहीं भी देख पा रहे हैं अनुमान से जिसको जान पा रहे हैं ये सारा ब्रह्मांड तो उसका बहुत छोटा सा भाग है उसकी महिमा तो इससे भी बड़ी है तो वह जीव जो ईश्वर को जान लेता है वह उसके लोक में संपूर्ण लोक में जहाँ ब्रह्मांड है वहाँ भी और जहाँ नहीं है वहाँ भी वह उस महिमा को प्राप्त कर लेता है महिमा मंडित हो जाता है तो इस तरह से और आकर्षण नचिकेता के अंदर उन्होंने ब्रह्म के प्रति यमाचार्य ने उत्पन्न किया जिससे कि आगे वह और ध्यानपूर्वक सुने उसकी रुचि और अधिक बढ़ने लगे आगे वो अन्य भी उपदेश देंगे आध्यात् अध्या, की बातें बताएंगे उसको हम फिर आगे देखेंगे आज यहीं समाप्त करते हैं ओम शम